पत्रावली एक सौ पच्चीस श्रीमती ओली भूल को लिखे होटल वेल्ले हुए यूरोपियन प्लान बेकन स्ट्रीट बोस्टन छब्बीस सितंबर अट्ठारह सौ चौरानबे प्रिय श्रीमती भूल मुझे आपके दोनों कृपा पत्र मिले शनिवार के दिन मेल रोज वापस जाकर सोमवार तक मुझे वहाँ रहना पड़ेगा मंगलवार को मैं आपके यहाँ आऊँगा किंतु ठीक किस स्थल पर आपका मकान है यह या मुझे याद नहीं रहा यदि आप मुझे इसका विवरण लिखने का कष्ट करें तो बहुत ही अनुग्रह होगा मेरे प्रति आपका जो अनुग्रह है उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने की भाषा मेरे पास नहीं है क्योंकि आप जो सहायता प्रदान करना चाहती हैं मैं ठीक उसी खोज में था अर्थात लिखने के लिए कोई शांत स्थान आप जितना स्थान कृपापूर्वक मुझे देना चाहती हैं उससे कम स्थान में ही मेरा काम चल जाएगा कहीं भी है, मैं अपने हाथ पैरों को समेटकर आराम से रह सकूंगा आपका चिर विश्वस्थ विवेकानंद कुमारी ईशावेल मैग किंडली को लिखित बोस्टन 26 सितंबर अठारह प्रिय चौरानबे तुम्हारा पत्र भारत की ढाक के साथ अभी अभी मिला भारत से समाचार पत्रों की कतरनों का एक पोथा मेरे पास भेजा गया है मैं उन्हें तुम्हारे पास अवलोकन तथा संरक्षण के हेतु भेज रहा हूँ मैं पिछले कई दिनों से भारत के लिए पत्र लिखने में व्यस्त हूँ कुछ दिन और बोस्टन में रहूँगा प्यार तथा आशीर्वाद के साथ तुम्हारा चिरस्नेहबद्ध स्नेहबद्ध विवेकानंद